आज मैं आपको अपना लिखा हुआ एक गीत सुनाने जा रही हूँ और इसे तरन्न में पेश करूंगी इसका शीर्षक है आस ढूंढ पाओ हे हवाओ तो कहे नाउन से ढूँढ पाओ हे हवाओ तो कहे ना उनसे नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन आकर मिलना तू तो एक खत लिख दे ढूँढ पाओ है जुदानींद मेरी रातों की तनहा दिन है हे जुदानी नहा दिन है ऐसा कुछ हाल मेरा कहना के उनके बिन है जो यही उनका भी हो हाल तो एक खत लिख दे ढूंढ पाओ वो है एक संग जान कर भिजा है क्यों न हो शिक विला ये तो हक हमारा है क्यों न हो शिक विला ये तो हक हमारा है गर्व समझे मुझे अपना तुईकत तो लिख दे ढूंढ पाओ ए हे हाओ जोक है आज तुम को जान दे ए जो कहो आज तुम को जान दे दो बात मत के मुझको समझा मुझको समझा है मेरे प्यार को अपनाया है मुड़ के जाओ मुड़ के जाओ है हवाओ तू तो केहना उनसे ठहरो दू पल ठहरुदू पल गुजरा हम भी उन्हें खत लिख दें ठहरो दो पल धन्यवाद